धारा कश्चे तत्वाता प्रभु की यात्रा सरल भी है और सर्वाधिक कठिन भी सरल इसलिए कि जिसे पाना है उसे हमने सदा से पाया ही हुआ है जिसे खोजना है उसे हमने वस्तुता कभी खोया नहीं है वो निरंतर ही हमारे भीतर मौजूद है हमारी प्रत्येक श्वास में और हमारे हृदय की प्रत्येक धड़कन में इसलिए सरल है प्रभु को पाना क्योंकि प्रभु की तरफ से उसमें कोई भी बाधा नहीं है इसे ठीक से ध्यान में ले ले लेंगे प्रभु को पाना सरल है क्योंकि प्रभु सदा ही अवेलेबल सदा ही उपलब्ध है लेकिन प्रभु को पाना कठिन बहुत है क्योंकि आदमी सदा ही प्रभु की तरफ पीठ किए हुए खड़ा है आदमी की तरफ से सारी कठिनाइयां कठिनाइया प्रभु की तरफ से कोई भी कठिनाई नहीं है। उसके मंदिर के द्वार सदा ही खोले हैं लेकिन हम उन मंदिर के द्वारों की तरफ पीठ किए हैं पीठ ही नहीं किए हैं पीठ करके भाग भी रहे हैं, भाग ही नहीं रहे हैं, अपनी पूरी जीवन अपनी पूरी शक्ति अपनी पूरी सामर्थ किस भांति उस मंदिर से दूर निकल जाएं इसमें लगा रहे यदि यद्यपि हम निकल ना पाएंगे हजारों हजारों जन्मों में दौड़कर भी उस मंदिर से हम दूर ना जा पाएंगे और जिस दिन भी हम पीठ फेर कर देखेंगे पाएंगे कि वो मंदिर वहीं के वही मौजूद है वहीं जहां से हमने दौड़ना शुरू किया था आदमी की तरफ से बहुत कठिनाइया है इसलिए कृष्ण के सूत्र में उन्होंने कहा करोड़ों में कोई एक प्रयास करता है और प्रयास करने वाले करोड़ों में कोई कभी एक मुझे उपलब्ध होता है दो बातें करोड़ों में कभी कोई एक प्रयास करता है इसे समझे और फिर प्रयास करने वाले करोड़ों में भी कभी कोई एक मुझे पारायण हुआ मुझे समर्पित हुआ उपलब्ध होता है क्यों करोड़ो लोगों में कभी कोई एक प्रयास करता है उसे पाने के लिए जैसे पाए बिना कोई चारा नहीं जीवन में कोई अर्थ नहीं क्यों करोड़ों में कोई एक प्रयास करता है उसे पाने के लिए जैसे पाके सब पा लिया जा सकता है क्या होगा कारण होना तो ऐसा चाहिए कि करोड़ों में कभी कोई एक प्रयास ना करे बाकी सारे लोग प्रयास करें क्योंकि परमात्मा आनंद है जीवन है अमृत है पर करोड़ों में कोई एक क्यों प्रयास करता है इसके कारण को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है क्योंकि वो उपयोगी है सबसे पहला कारण तो यह है कि जो हमें मिला ही हुआ है उसे पाने के लिए हम क्यों कर चेष्टा करें सागर की मछली सब कुछ खोजती होगी सागर को कभी नहीं खोजती है सागर की मछली सब खोजों पर निकलती होगी लेकिन सागर की खोज पर कभी नहीं निकलती उसी में पैदा होती है उसी में जीती है बड़ी होती है श्वास लेती है उसी में समाप्त होती है उसे पता भी नहीं चलता कि सागर है मछली को भी सागर का तभी पता चलता है जब उसे सागर के बाहर निकालो अगर मछली सागर के बाहर ना आए तो उसे कभी भी पता नहीं चलता कि सागर है असल में सागर के साथ इतनी एक है कि पता भी कैसे चले पता चलने के लिए दूरी चाहिए तो मछली तो कभी कभी सागर के बाहर भी आ जाती है आदमी तो परमात्मा के बाहर कभी नहीं आता मछली को तो कोई मछुआ कभी भी फांस भी लेता है जाल में और सागर के तट पर भी तड़फने को छोड़ देता है आदमी के लिए तो ऐसा कोई तट नहीं है जहां परमात्मा मौजूद ना हो आदमी जहां भी जाए वहां परमात्मा मौजूद है जो इतना ज्यादा मौजूद है उसकी हम फिक्र छोड़ देते हैं उसका हमें ख्याल भूल जाता है ध्यान रहे हमारे ध्यान की जो धारा है वो जो गैर मौजूद है उसकी तरफ बहती है जैसे आपका एक दांत टूट जाए तो जीभ उस दांत की तरफ चलने लगती है जो दांत मौजूद है उनकी तरफ नहीं चलती और भली भांति एक दफे पता लगा लिया कि टूट गया खाली जगह छूट गई फिर भी दिन भर जीभ वही दौड़ती रहती जहा अभाव है वहां हम खोजते हैं जिसका अतिभाव है जो एकदम मौजूद है घना होकर वहां हम नहीं खोजते मन के एक गहरे नियमों में यह है कि जो हमें उपलब्ध है उसकी हम विचारना छोड़ देते जो हमें उपलब्ध नहीं है उसकी हम खोज करते हैं जो हमारे पास है उसे हम भूल जाते हैं जो हमसे दूर है उसकी हम स्मृति से भर जाते हैं जिसे हम खो देते हैं उसका पता चलता है और जिसे हम कभी नहीं खोते उसका पता भी नहीं चलता परमात्मा की खोज पर निकलने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मन का ये नियम है कि हमें उसका ही पता चलता है जो नहीं है निगेटिव का पता चलता है पॉजिटिव का पता नहीं चलता टूट गया दांत तो पता चलता है वो दांत चालीस साल से आपके पास था तब इस जीव ने कभी उसकी फिक्र नहीं की आज नहीं है तो उसकी तलाश है मन निगेटिविटी मन जो है नकार की तरफ दौड़ता है वैसे जैसे पानी गड्ढों की तरफ दौड़ता है ऐसा ही मन अभाव की तरफ एबसेंस की तरफ जो नहीं है उसकी तरफ दौड़ता है जो है उसकी तरफ मन नहीं दौड़ता और परमाधिक परमात्मा सर्वाधिक है टू मच इतना ज्यादा है कि उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है वही वही है सब तरफ वही है आंख खोले तो आंख बंद करे तो जागे तो सोझाए तो वो सब तरफ वही वही है सागर की तरफ हमें घेरे हुए इसलिए इसलिए करोड़ों में एक उसकी खोज पर निकलता है अगर परमात्मा की खोज पर निकलना हो करोड़ों में एक बनना हो तो इस सूत्र से विपरीत चलेंगे तभी अन्यथा कभी नहीं जो आपके पास हो उसका स्मरण रखें और जो आपसे दूर हो उसे भूल जाए जो दांत अभी मुंह में हो उसे जीप से टटोलें और जो गिर जाए उसे मत टटोलें। जो आज सुबह रोटी मिली हो उसका आनंद लें जो रोटी कल मिलेगी उसके सपने मत देखें जो नहीं हो उसे छोड़ दें और जो है उसे पूरे आनंद से जी ले तो आप करोड़ों में एक बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ध्यान रखना यात्रा सीधी परमात्मा की नहीं हो सकती जब तक आपके मन का ढंग आपके मन की व्यवस्था न बदले कभी आपने ख्याल किया कि आप सोचते हैं एक मकान बना लें? जब तक नहीं बनाते तब तक मन मन बिल्कुल आर्किटेक्ट हो जाता है कितनी कल्पनाएं करता कितने नक्शे बनाता है फिर मकान बन जाता है फिर उसी मकान में जीने लगते हैं और मकान को भूल जाते हैं हाँ रास्ते से जो निकलते होंगे उनके मन में आपके मकान के लिए विचार आता होगा आपको भर नहीं आता जो उसके भीतर रहते पढ़ रहा था मैं एक युवक का विवाह हो रहा है चर्च में घंटिया बजी हैं और मोमबत्तियां जली हैं और मित्र उपहार लाए हैं और धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन तभी अचानक वो युवक उदास हो गया तो चर्च के जिस पादरी ने विवाह करवाया था उसने पूछा कि इतने उदास क्यों हो गए हो तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि जिसे तुमने चाहा था वो स्त्री तुम्हें मिल गई वो युवक कहने लगा इसलिए तो उत्साह एकदम छीन हो गया है उत्साह एकदम छीन हो गया जिसे चाहा था वो मिल गई इसलिए तो उत्साह एकदम छीन हो गया उस युवक ने कहा कि आज मैं सोचता हूँ कि मजनू के रास्ते में जिन लोगों ने बाधाएं डाली और लैला को न मिलने दिया उनने बड़ी कृपा की क्योंकि मजनू लैला को याद तो करता रहा जिन मजनूओं को उनकी ललाएं मिल जाती हैं वो और दूसरों की ललाओं के भला फिक्र करें अपनी ललाएं भूल जाते। मन का नियम है जो मिल जाता है वो भूल जाता है और परमात्मा तो मिला ही हुआ है उसे तो याद करने की सुविधा भी नहीं बनती तो मन के नियम को बदलना पड़ेगा मन का नियम अभी गड्ढों की तरफ दौड़ना है मन को पर्वतों की तरफ दौड़ाना शुरू करना पड़ेगा और कोई कठिनाई नहीं है कि जिंदगी में बहुत कुछ मिला है उसमें आल्लाद अनुभव करें जो मिला है उसमें प्रसन्न हो जो है पास उसमें संतुष्ट हो जो पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे जो है उसे देखें और जो नहीं है उसे छोड़े तो बहुत शीघ्र आप पाएंगे कि आपकी परमात्मा की खोज शुरू हो गई इसलिए जिन लोगों ने परमात्मा की खोज में संतोष को अनिवार्य बताया है उसका कारण भी आप समझ लें वो इस सूत्र में छिपा हुआ है संतोष में अपने आप कोई मूल्य नहीं है संतोष अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है उसके अपने आप में कोई कीमत नहीं है क्योंकि मरा हुआ आदमी भी मरा मराया आदमी भी संतुष्ट दिखाई पड़ सकता है ऐसा आदमी भी संतुष्ट मालूम पड़ सकता है जिसमें जरा भी दौड़ने की हिम्मत नहीं कायर भयभीत चुनौती लेने से डरता है नहीं संतोष में अपने आप मूल्य नहीं है लेकिन संतोष का एक ही मूल्य है वो परमात्मा की तरफ उन्मुख करने में कीमती इसलिए मैं आपको कहता हूं कि संतोष का अब तक जो भी ख्याल दुनिया में दिया गया कि संतोषी सदा सुखी वो सब बच्चों की बातें सच तो यह है कि संतोषी के जीवन में एक नया दुख पैदा होता है वो दुख परमात्मा को पाने का दुख वो और किसी की जिंदगी में पैदा नहीं होता हाँ संतोषी की जिंदगी में आसपास की चीजों से सुख हो जाता है क्योंकि जो उसे है वो उसमें प्रसन्न है वो उसे भोग रहा है वो परमात्मा के प्रति अनुग्रही लेकिन इस संतोषी के जीवन में एक नई आग जलनी शुरू होती है वो परमात्मा की खोज क्योंकि जब वो पाता है कि साधारण से भोजन में जो मुझे उपलब्ध है अगर मैं उस पर ध्यान देता हूं तो इतना रस मिलता है साधारण सा झोपड़ा जो मुझे उपलब्ध है जब मैं उस पर ध्यान देता हूं तो इतना रस मिलता है साधारण सा जीवन जो मुझे उपलब्ध है जब मैं उस पर ध्यान देता हूँ तो इतना रस मिलता तो वो जो जीवन का मूलाधार है जो मेरे होने के पहले से मेरे पास है और मेरे न हो जाने पर भी मेरे पास होगा मेरी लहर बनेगी और मिटेगी और वो रहेगा उसे पालने से क्या होगा उसको पालने की एक नई पीड़ा एक नई प्रसव पीड़ा शुरू होती संतोष को योग ने एक अनिवार्य सूत्र माना है परमात्मा की तलाश के लिए अगर आप सोचते हो कि संतोष केवल संसार की दौड़ से बच जाने की तरकीब है तो आपको संतोष की किमिया का कोई पता नहीं वो तो बड़ी गौण बात है महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपने चारों तरफ जो मौजूद है उससे संतुष्ट हो जाता है उसके भीतर उसकी खोज शुरू होती है जो सबसे ज्यादा गहराई में सदा से मौजूद उसके रस की खोज शुरू हो जाती है करोड़ों में इसीलिए एक आदमी वो जिसके पास पॉजिटिव माइंड है हमारे सबके पास नेगेटिव माइंड है हमारे पास नकारात्मक मन है हमें मित्र तब दिखाई पड़ता है जब वो घर से जा चुका होता है हमें सुख का भी तब पता चलता है जब वो से छूट गया होता है हमें प्रेम का भी तब पता चलता है जब प्रेम का दिया बुझने लगता है हमें पता ही जब चलता है जब कोई चीज समाप्त होती जब कोई मरता है तभी हमें पता चलता है कि वो था जब तक वो था तब तक हमें पता ही नहीं चलता पिता घर में मौजूद है बेटे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि है जिस दिन मरेगा पिता उस दिन पता चलेगा उस दिन रोएगा छाती पीटेगा और जब तक पिता मौजूद था तब कभी दो भी उसके पास नहीं बैठा था बढ़िया आश्चिर की बात है तब तक कभी फुर्सत न मिली थी कि दो उसके पैरों पर पे हाथ रख के बैठ जाए अब मुर्दे की छाती पे सिर पटकेगा निगेटिव माइंड है जो नहीं है बस वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो है वो गैर महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए दुनिया में कोई आदमी अमीर नहीं हो पाता कितना ही धन मिल जाए गरीबी नहीं मिटती क्योंकि नेगेटिव माइंड गरीब नेगेटिव माइंड कभी अमीर नहीं हो सकता क्योंकि जो भी मिल जाएगा वो भूल जाएगा और सदा मिलने को बाकी रहेगा वो याद रहेगा भिखमंगे तो भिखमंगे होते ही हैं अरबपति भी उतने ही भिकमंगे होते हैं जहां तक भिकमंगीपन का सवाल है भिकमंगे को जो उसके पास है वो दिखाई नहीं पड़ता अरबपति को भी जो उसके पास है वो दिखाई नहीं पड़ता है को भी उसकी मांग रहती है जो पास नहीं है अरबपति को भी उसकी ही मांग रहती है जो उसके पास नहीं फर्क क्या है इतना ही फर्क है कि भिकमंगे के पास जो है वो कम है भूलने को अरब के पास भूलने को ज्यादा है लेकिन भूलने को ही ज्यादा है और तो कुछ अर्थ नहीं गा अपने भिक्षा के पात्र को भूलता अरबपति अपनी तिजोड़ी को भूलता है लेकिन भूलने में आप तिजोड़ी भूले कि भिक्षा का पात्र भूले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता न तो बेकमंगा अपने भिक्षा के पात्र का आनंद ले पाता है न करोड़ी अपनी करोड़पति अपनी तिजोड़ी का आनंद ले पाता जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता और परमात्मा अतिशय है एक इंच भर जगह नहीं है जहां वो नहीं है इसलिए करोड़ में कभी कोई एक उसकी खोज पर निकलता है पॉजिटिव माइंड एक विधायक चित्त ही परमात्मा की खोज पर जा सकता है उसे देखना शुरू करें जो है उसे भूलना शुरू करें जो नहीं है खाली स्थानों में मत भटके बड़े स्थानों में जिए और ध्यान रहे हर आदमी के पास इतना है कि आकाश वो देखने लगे शायद तो इस जमीन पर गरीब आदमी खोजना मुश्किल है सुना है मैंने कि एक आदमी रो रहा है छाती पीट रहा है और एक फकीर उसके पास से निकला और उसने पूछा कि तुम इतने परेशान हो रहे हो कि मुझे मालूम पड़ता है कि तुम बड़े गरीब आदमी हो लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि इस जमीन पर कोई आदमी गरीब नहीं या तो मेरे गुरु गलत हैं या तुम कुछ गलती समझे हो उस आदमी ने कहा मुझसे गरीब आदमी खोजना मुश्किल है आज मैं दो दिन से भूखा हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है उस फकीर ने कहा लेकिन मेरे गुरु ने कुछ जांचने की तरकीबें बताई हैं। मैं पहले उनका प्रयोग कर लू उस आदमी ने कहा तुम कब प्रयोग करोगे मैं मरने के करीब हूं मैं नदी में जा रहा हूं गिरने के लिए आत्महत्या की तैयारी करके निकला हूं अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो उस का तुम थोड़ा समय मुझे दो तुम थोड़ी देर बाद भी मर जाओगे तो दुनिया का कोई कम कम परीक्षा कर लोट से जाकर भीतर उसने कुछ बात की लौट के उस आदमी को ले गया और रास्ते में उससे कहा कि सम्राट से मैंने तय कर लिया तुम्हारी एक एक आंख के लिए वो एक एक लाख रुपया देने को तैयार तुम दोनों आंखें बेच दो लाख रुपया तुम्हारे हाथ में पड़ा वो आदमी ने कहा तुमने मुझे क्या पागल समझा हुआ है? मैं और आंखें बेच दू वो आदमी ने कहा लाख रुपए मिल रहे हैं अगर तुम्हारा इरादा कुछ और ज्यादा का हो तो बोलो उसने कहा तुम करोड़ भी दो तो मैं आंख नहीं बेच सकता क्योंकि जैसे ही ख्याल आया अंधे होने का तब पता चला कि आंख है जब तक आंख थी तब तक थी बेकार थी वो मरने जा रहा था मरने में आंख भी मिर् जाती और भी सब कुछ मिट जाता तो उस आदमी ने कहा छोड़ो आंख को हो सकता है मरने, तुम्हें मरने जाने हैं नदी पर तो आंख की जरूरत पड़े तो इतना रास्ता पार करना पड़े लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, मरने के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं कान ही बेच दो हाथ ही बेच दो कुछ तो बेच दो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ग्राहक खोज लिया हूं उस आदमी ने कहा कि तू आदमी किस तरह का मैं नहीं मरना चाहता हूं क्योंकि उस आदमी को पहली दफे ख्याल आया कि अगर हाथ भर कट जाए तो कितनी कमी हो जाएगी तो मौत कितनी बड़ी कमी होगी अगर तो वो सब पछताते हुए लेकिन मौका नहीं मिलता इसलिए नहीं लौटते इसलिए अगर आपको सुसाइड करनी हो तो जल्दी कर लेना देर मत लगाना क्योंकि पांच सात मिनट भी रुक गए फिर आप ना कर पाएंगे उतनी देर में तो शायद अभाव का ख्याल आ जाएगा कि मैं क्या कर कर रहा हूं, सब मिट जाएगा इसलिए जो लोग भी भी आत्मघात करते हैं हैं वो तीव्र भावावेश में में और में कर लेते हैं। सोच विचार के कभी भी कोई आत्महत्या नहीं कर पाता इस पृथ्वी पर कुछ बहुत विचारशील लोग हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या की तारीफ की है उनमें यूनान का एक विचारक था पिरो पिर कहता था कि आत्मघात एक मात्र करने जैसी चीज है क्योंकि जिंदगी बेकार है लेकिन वो 90 वर्ष का होकर मरा और जब वो मर रहा था तब किसी ने संदेह उठाया कि आश्चर्य कि कम से कम 50 साल से सा आप लोगों को समझा रहे हैं कि जिंदगी मौत सब बराबर है मर जाने के सिवाय कोई ठीक काम नहीं देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ आप ये समझाते रहे कोई अंतर नहीं है जीवन और मृत्यु में आप 90 साल तक कैसे जिए आप मर क्यों ना गए फिर उन्होंने आंख खोली और उसने कहा बिकॉज देर इज नो डिफरेंस क्योंकि कोई अंतर नहीं है मरने जीने में मैंने बहुत सोचा पाया कोई अंतर नहीं है तो मरने से भी क्या फायदा तो मैंने कहा ठीक है जो होता है होने देना फिर हो बहुत विचारशील आदमी था और जिंदगी भर मरने के संबंध में सोचता रहा मरा नब्बे वर्ष का होकर बहुत सोच विचार वाले लोग आत्मघात नहीं करते तीव्र भाव के क्षण में घटना घट गट जाती है क्योंकि उस भाव के क्षण में आप इतने आविष्ट होते हैं कि आपका नेगेटिव माइंड सोच नहीं पाता कि कितना बड़ा गड्ढा पैदा होने जा रहा है बस एक क्षण में हो जाता है कृष्ण कहते हैं करोड़ में कोई एक कभी प्रभु की खोज पर निकलता है क्योंकि करोड़ में एक आदमी के पास विधायक चित्त है। कल मैंने कहा था संदेश भरा चित्त आज आपको और मैं संदर्भ बता दूं, संदेश भरा चित्त निगेटिव होगा नकारात्मक होगा श्रद्धा से भरा चित्त विधायक होगा पॉजिटिव होगा अगर संदेश भरे चित्त वाले आदमी को हम कहें कि दुनिया के संबंध में कुछ वक्तव्य दो तो वो जो वक्तव्य देगा वो नकारात्मक होंगे वो कहेगा दुनिया बिल्कुल बेकार है यहाँ दो अंधेरी रात के बीच में एक छोटा सा उजाले का दिन होता है दो अंधेरी रात बड़ी घटना मालूम होगी अगर हम विधायक चित्त के व्यक्ति से पूछे तो वो कहेगा ये दुनिया बड़ी अद्भुत है यहाँ दो उजले दिनों के बीच में एक छोटी सी अंधेरी रात होती है अगर हम निशाधात्मक चित्त के व्यक्ति से पूछें, तो वो गुलाब के फूल के पास खड़े होकर सिवाय परमात्मा की निंदा के और कुछ न कर पाएगा क्योंकि वो कहेगा जहां इतने कांटे हैं वहां मुश्किल से एक फूल खिलता है फूल बेकार हो गया इतने कांटों की वजह से अगर हम विधायक चित्र के आदमी से पूछे तो वो कहेगा आज श्री प्रभु का धन्यवाद वो गुलाब के पास खड़े होकर घुटने टेककर प्रभु की प्रार्थना में लीन हो जाएगा और वो कहेगा अद्भुत है तेरी लीला की जहां इतने कांटे हैं वहां भी फूल पैदा होता है चमत्कार है मेरे कल है। तो विधायक चित जिस व्यक्ति के पास है वो प्रभु की खोज पर निकलता है लेकिन कृष्ण फिर एक और बात कहते हैं कि करोड़ लोग प्रत्न करें तो कभी एक मुझे उपलब्ध होता है इसका क्या अर्थ होगा इसे भी ठीक से समझ लें। जो लोग भी प्रभु की दिशा में यात्रा शुरू करते हैं करोड़ में से एक ही समर्पण करता है करोड़ में से एक यात्रा करता है अगर करोड़ यात्रा करें तो एक समर्पण करता है बाकी लोग संकल्प करते हैं समर्पण नहीं बाकी लोग कहते हैं हम प्रभु को पाकर रहेंगे तू कहा है हम खोज के रहेंगे हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे जीवन लगा देंगे दांव पर लेकिन तुझे पाके रहेंगे कभी एक आदमी ऐसा होता है जो कहता है कि मेरी क्या सामर्थ मैं असहाय हूं मेरी कोई शक्ति नहीं मैं तुझे कैसे खोज पाऊंगा अगर तू ही मुझे खोज ले तो शायद घटना घट गट जाए मैं तुझे कैसे खोज पाऊंगा मेरी सब्ती बड़ी छोटी एक छोटी सी बूंद हूं रेगिस्तान में खो जाऊं अगर सागर ही मुझ तक आ जाए तो ठीका नहीं था मैं सागर को खोज पाऊ इसकी कोई संभावना नहीं जो लोग प्रभु की खोज पर निकलते हैं वे भी अस्मिता को अहंकार को लेकर निकलते हैं वे कहते हैं हम प्रभु को पाकर रहेंगे साधना करेंगे योग करेंगे आसन करेंगे ध्यान करेंगे लेकिन पीछे वो मैं खड़ा रहेगा जैन परंपरा में एक बहुत मीठी कथा है के सौ पुत्र थे अनेक पुत्रों ने ऋषभ से दीक्षा ले ली वे सन्यास की यात्रा पर निकल गए बाहुबली भी ऋषभ के एक पुत्र थे उन्होंने जरा देर की दीक्षा लेने में कुछ सोच विचार किया लेकिन तब तक बाहुबली से छोटे बेटे दीक्षित हो गए और जब ऋषभ के मन में दीक्षा का ख्याल आया तो उसके अहंकार को बड़ी पीड़ा हुई कि अपने छोटे भाइयों को सन्यास के जगत में तो मुझे प्रणाम करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझसे अग्रणी हो गए उनके सन्यास की यात्रा बड़ी हो गई तो अपने से छोटों को और मैं नमस्कार करूं ये न हो सकेगा तो उसने सोचा है ऐसी भी क्या जरूरत है मैं खुद ही साधना क्यों ना कर लू बलशाली व्यक्ति था कमजोर तो हारते ही हैं कभी कभी बलशाली बुरी तरह हारते बल ही उनके हराने का कारण हो जाता तो बाहुबली एकांत में जाके गहन तपश्चर्या में सघन तपश्चर्या में लीन हुए शायद इस पृथ्वी पर कम ही लोगों ने ऐसी तपस्या की होगी और ऐसी साधना की होगी सब कुछ दांव पर लगा दिया सब कुछ बस एक छोटी सी चीज छोड़ के वो मैं पीछे खड़ा रहा उनकी तपश्चर्या की ख्याति कोने कोने तक पहुंच गई जहां भी लोग सोचते समझते थे वहां तक बाहुबली की खबर पहुंची और लोग हैरान हुए कि इतना पवित्रतम व्यक्ति इतना शुद्धतम व्यक्ति सब कुछ दर लगा है खड़ा है फिर भी कोई दर्शन नहीं हो रहा है सत्य का क्या बात ऋषभ के पास भी खबर पहुंची ऋषभ मुस्कुराए और उन्होंने बाहुबली की एक बहन को जो दीक्षित हो गई थी बाहुबली के पास भेजा और काबस जरा सा तिनका अटका हुआ है लेकिन वो तिनका पहाड़ों से भी भारी है सब गांव पर लगा दिया है सिर्फ मैं को बचा लिया और आप कुछ भी गांव पर ना लगाएं सिर्फ मैं को दाव पर लगा दें तो हल हो जाए लेकिन सब दावों पर लगा दें धन दौलत या शरीर मन लेकिन एक पीछे मैं बच जाए तो सब बेकार वो दाव पर लगाने वाला पीछे बच जाए तो आप परमात्मा से संघर्ष कर रहे हैं आप परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप सत्य को भी विजय करने निकले सत्य के साथ एक होने नहीं निकले ये कोई प्रेम की यात्रा नहीं है ये कोई युद्ध आक्रमक चित्त की दशा है सब दांव पर है बाहुबली का कुछ बचा नहीं लगाने को वो भी चिंता में पड़ा है कि अब और क्या करने को बचा है जितने उपवास कहे तीर्थंकरों ने सब पूरे कर डाले जितने जागरण के लिए क्या है उतनी रातें जाग के बिता दी कहां है खड़े रहो तो महीनों खड़े रहा कहां है कि चित्त को एकांत कर लो तो चित्त एकांत है सब शर्तें पूरी हैं फिर कुछ हो तो नहीं रहा है कहीं कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ती फिर ऋषभ के द्वारा भेजी गई बाहुबली की बहन ने बाहुबली बंद किए विशाल काय व्यक्ति था सुंदरतम शरीर वाला व्यक्ति था गोमटेश्वर में बाहुबली की प्रतिमा है कभी आपने चित्र देखे होंगे विशाल काय जिसमें शरीर पर बेलाएं चढ़ गई और पक्षियों ने कान में घोंसले बना लिए थे और शरीर पर बेलाएं चढ़ गई थी उसका उन्हें पता भी नहीं था क्योंकि वो तो अंतर के संघर्ष में इतना लीन था कि शरीर पर क्या घट रहा है उसे पता भी नहीं था बहन ने चारों तरफ से जाके बाहुबली को देखा इतना घोर तपस्वी तो कभी देखा नहीं गया कान पे पक्षियों ने घोंसले बना लिए अंडे रख दिए सुरक्षित जगह बाहुबली हिलता भी नहीं बेलाएं चढ़ गई हैं, बेलाओं में फूल आ गए नमान कब से बाहुबली ऐसा ही खड़ा है पत्थर की तरह अब और क्या बाकी है और तब गहरे और गहरे घूमकर बहन ने भीतर तक जागने की कोशिश की और उसे दिखाई पड़ा कि भीतर बस एक चीज बाकी रह गई वो मैं तो एक गीत बाहुबली की बहन ने गाया कि सब कर चुके तुम अब जरा सिंहसन से नीचे उतर बस और कुछ ना करो जरा सिंहासन से नीचे उतर आओ ये हाथी की पालकी पर कब तक बैठे रहोगे जरा नीचे उतराओ और बाहुबली को ये सुनाई पड़ा कि हाथी की पालकी पर कब तक बैठे रहोगे जरा नीचे उतराओ सब शुद्ध था बस वो एक पालकी अहंकार की बारी थी और उसी क्षण घटना घट गट गई इतनी बड़ी तपस्या से जो ना हुआ था पालकी से उतरते ही हो गया बाहुबली ने झुक के बहन को नमस्कार कर लिया बात समाप्त हो गट गट गई घटना घट गई करोड़ लोग प्रयास करते हैं एक पहुंचता है क्योंकि वो एक ही अपनी को और अहंकार को खोता है इसलिए कृष्ण ने कहा मुझको पारायण हुआ मेरी तरफ झुक गया समर्पित हुआ मेरे चरणों में आ गया यहां सवाल बड़ा यह नहीं है कि कृष्ण के चरणों में आ जाओ बड़ा सवाल यह है कि झुक जाओ ध्यान रहे असली सवाल है झुका हुआ मन समर्पित सरेंडर्ड करोड़ में से एक करता है कोशिश करोड़ कोशिश करते हैं एक पहुंच पाता है कोशिश करता है वो जिसके पास विधायक मन है लेकिन विधायक मन का खतरा है कि वो अहंकार को मजबूत कर दे पहुंच पाता है वो जो मैं को समर्पित कर देता है तब फिर तब फिर कोई बाधा नहीं रह जाती परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है आदमी की तरफ से दो बाधाएं हैं एक नकारात्मक मन और दूसरा अस्मिता से भरा हुआ भाव अहंकार से भरा हुआ भाव इन दो दरवाजों को जो पार कर जाता है कृष्ण कहते हैं वो मुझको उपलब्ध हो जाता है लो वायु मनोबो धीरे जा अहंकारा इस सूत्र में दो तीन बातें समझने जैसी है। पहली बात कृष्ण ने प्रकृति को आठ हिस्सों में विभाजित किया पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पहले तो पंच महाभूत को थोड़ा समझ लें क्योंकि पंच महाभूत की धारणा के कारण भारतीय चिंतन को पश्चिम में बहुत धक्का पहुंच रहा है इस मुल्क में भी जो लोग सुशिक्षित हैं उनको भी बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि अब तो पंच महाभूत का कोई सवाल न रहा अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 108 तत्व हैं फिर और थोड़े गहरे गए तो वो कहते हैं एक ही तत्व है 108 तो उसके प्रकार हैं वो है विद्युत कृष्ण जैसा व्यक्ति जब कहता है पंच महाभूत तो ये सिर्फ कोई लोकुक्ति नहीं हो सकती लोग सदा ऐसा कहते रहे हैं पांच महाभूत मोटा हिसाब है कि पांच चीजों से सारा जगत बना हुआ है लेकिन कृष्ण जब ऐसा वक्तव्य देते हैं तो उस वक्तव्य के पीछे थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा कृष्ण का, का वक्तव्य बहुत वैज्ञानिक है और इसलिए इन पंच महाभूत की मैं व्याख्या जैसी मैं देखता हूं और जैसे आज के पूरे वैज्ञानिक चिंतन के बाद की जानी चाहिए वो मैं आपसे कहना चाहता हूं पंच महाभूत केवल लोगों की प्रचलित शब्दावली का उपयोग है और इसलिए भारत के भी जो लोग सिर्फ शब्दों को सोचते हैं शास्त्रों को सोचते हैं वो भी इस पंच महाभूत की धारणा में गैर नहीं उतर सके अगर ठीक से समझे तो पश्चिम में विज्ञान ने जो तत्वों की धारणा पैदा की है वो तो प्रयोगशालाओं में की गई है और भारत ने जो पंच महाभूत की धारणा की है वो प्रयोगशालाओं में नहीं अंत अनुभूति में की गई है जो लोग भी अंतस जीवन की गहराइयों में उतरेंगे उन्हें एक तत्व का साक्षात्कार जरूरी होगा वो है फायर वो है अग्नि जो लोग भी अपने भीतर गहरे में जाएंगे अंततः उन्हें अग्नि का अनुभव होगा विराट अग्नि का अनुभव होगा इसलिए जैस जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान में भीतर प्रवेश करता है प्रकाश और ऐसे जैसे हजारों सूरज उतर आए हों दिखाई पड़ने लगते ध्यान में प्रकाश का अनुभव अंतरगमन की सूचना है ये प्रकाश उस अंतर अग्नि की बहुत दूर की किरण है जब हम बहुत गहरे में पहुंचेंगे तभी हमें पूरी अग्नि का आभास होगा शब्द से सिर्फ आपके घर में जो आग जलती है उससे ही कृष्ण का प्रयोजन नहीं है अग्नि से अर्थ है जीवन का समस्त रूप अग्नि का ही रूप अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आपका भीतर भी जो जीवन चल रहा है वो भी ऑक्सीडाइजेशन से ज्यादा नहीं है पूरे समय हवाओं में से जाके ऑक्सीजन आपके भीतर की जीवन ज्योति को जला रही अगर आप एक दिया जल रहा हो और उसके ऊपर एक कांच का बर्तन ढांक तब आपको पता चलेगा कभी ऐसा हो जाता है कि तूफान जोर का होता है तो घर में कोई कांच के गिलास को दिए पे ढाक दे एक छन को तो लगेगा कि दिए को आपने बचा लिया तूफान से लेकिन ध्यान रखना तूफान में तो दिया बच भी सकता था गिलास के भीतर दिया नहीं बचेगा क्योंकि थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन चुक जाएगी और ऑक्सीजन के बिना दिया जल नहीं सकेगा थोड़ी देर में गिलास के भीतर जितनी हवा है उसकी ऑक्सीजन जल जाएगी और फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा जो दियो को बुझा देगा तूफान तो झेल सकता है दिया लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं झेल सकता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही फायर अग्नि आप भी नहीं झेल सकते आपकी भी सांस बंद कर दी जाए नाक तो छोड़िए अगर नाक आपकी चलने भी दी जाए और पूरे शरीर पर ठीक से डामल पोत दिया जाए रोए रोए सब बंद कर दिए जाए नाक चलने भी दी जाए तो भी आप पंद्रह मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपका और रोआ सांस ले रहा वो सांस जाके आपके भीतर की जीवन अग्नि को जला रही है और अगर सांस बंद कर दी जाए तब तो आप अभी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि भीतर भी जीवन एक दिए की भांति है जिसको पूरे समय ऑक्सीजन चाहिए जो अग्नि के जलने का नियम है वही जीवन के जलने का नियम भी है जीवन की गहराई में समस्त तत्वों की गहराई में अग्नि है अग्नि महाभूत है आधारभूत है आज विज्ञान की खोज इलेक्ट्रिसिटी पर ले गई है वो जैसे आज विद्युत कह रहे हैं भारत के अंतर ने उसे अग्नि कहा था और ठीक था क्योंकि अग्नि उन दोनों सुपरचित शब्द था और उसी से बात प्रकट की जा सकती थी विद्युत भी अग्नि का ही रूप है तो अग्नि मूल तत्व है पृथ्वी अग्नि का एक रूप है सॉलिड अग्नि का ठोस रूप पृथ्वी अग्नि का दूसरा रूप है जल लिक्विड प्रवाह अग्नि का तीसरा रूप है वायु विज्ञान कहता है पदार्थ की तीन स्थितियां हैं। सॉलिड लिक्विड और गैसी पदार्थ की तीन स्थितियां हैं या तो ठोस जैसे कि पत्थर है या पानी का बर्फ फिर जलीय द्रवीय जैसे कि जल है और फिर वायुवी जैसे कि पानी की भाप है प्रत्येक अस्तित्वमान चीज तीन रूपों में प्रकट हो सकती है पृथ्वी जिसे आज विज्ञान कहता है सॉलिड उन दोनों पृथ्वी से सॉलिड और कोई चीज ख्याल में आ भी नहीं सकती थी वो प्रतीक शब्द है जल जल से ज्यादा और प्रवाहमान कोई चीज ख्याल में नहीं आ सकती थी और वायु वायु से ज्यादा वाष्पी गैसी और कोई तत्व ख्याल में नहीं आ सकता था अग्नि है मूल तत्व अग्नि जब प्रकट होती है तो तीन रूपों में प्रकट होती है पदार्थ का एक रूप ठोस दूसरा रूप जल जलीय तीसरा रूप गैसी और ये अग्नि के प्रकट होने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह है आकाश आकाश से अर्थ स्पेस आकाश से अर्थ स्काई नहीं आकाश से आपके ऊपर जो चंदोवा तना हुआ है उससे प्रयोजन नहीं आकाश शब्द बहुत अद्भुत है आकाश का कुल अर्थ होता है जिसमें अवकाश मिले जिसमें जगह मिले जिसके बिना कोई चीज ना हो सके जगह तो चाहिए और जगह के दो प्रकार हैं अगर मैं आपसे कहूं कि हत्या हो गई तो आप पूछेंगे कहा और कब आप दो शब्द पूछेंगे कहा और कब कहा का मतलब है किस स्थान में एग्जेक्ट प्लेस कौन सी जगह अगर मैं कहूं नहीं जगह कोई भी नहीं है सिर्फ फल आदमी की हत्या हो गई तो आप कहेंगे कि गलत कह रहे हैं क्योंकि बिना किसी जगह में हुए हत्या नहीं हो सकती जगह तो चाहिए लेकिन अकेली जगह में भी हत्या नहीं हो सकती टाइम भी चाहिए तो आप पूछते हैं कब वैन किस समय हुई अगर मैं कहूं नहीं समय में नहीं हुई स्थान में तो हुई समय में नहीं हुई तो आप कहेंगे नहीं हो सकती किसी भी वस्तु को होने के लिए दो आयाम में स्थान चाहिए समय और स्थान क्षेत्र पूछा जा सकता है कि इस पंच महाभूत की धारणा में आकाश को तो गिनाया स्पेस को टाइम को काल को क्यों नहीं गिनाया इसलिए एक और मजे की बात आपसे कहना चाहता हूं कि आइंस्टीन के पहले तक ऐसा ख्याल था कि टाइम और स्पेस दो चीजें हैं वैज्ञानिकों को लेकिन आइंस्टीन ने यह सिद्ध करने का भगीरथ प्रयास किया और बात सिद्ध हो गई कि टाइम और स्पेस दो चीजें नहीं है एक ही चीज है टाइम स्पेस या स्पेस टाइम कंटीनम। ये दो चीजें नहीं है। समय और स्थान एक ही चीज के दो पहलू है इसलिए कृष्ण के समय तक भी यह ख्याल था कि समय अलग नहीं है समय भी स्थान का ही एक हिस्सा है इसलिए अलग से उसे नहीं गिनाया गया पंच महाभूत में अवकाश देने के लिए जरूरी आकाश अस्तित्व के लिए आधारभूत अग्नि और प्रकट अस्तित्व के तीन रूप पृथ्वी जल और वायु इन पंच महाभूतों की धारणा है लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति जब बात करते हैं तो जिनसे बात करते हैं उनके ही शब्दों का उपयोग करते हैं यही उचित भी है इसलिए आज कठिनाई हो गई आइंस्टीन मजाक में कहा करता था कि मेरी बात को समझने वाले इस जमीन पर 12 लोगों से ज्यादा नहीं है वो भी अनुमान था उसका कि 12 लोग इस जमीन पर हैं साढ़े तीन अरब आदमियों में जो मेरी बात समझ सकते हालांकि उसकी पत्नी ने शक जाहिर किया है कि 12 लोग भी हो सकते क्या बात है आइंस्टीन की बात को समझने के लिए बारह लोग आइंस्टीन जो भाषा बोल रहा है उस भाषा में सारी कठिनाई है वो गणित की भाषा है कृष्ण जो भाषा बोल रहे हैं वो लोक भाषा है कृष्ण की बात सबकी समझ में आ सकती है लोक भाषा में बोलने का एक खतरा है कि चीजें कभी बहुत तर्कबद्ध नहीं और सूक्ष्म नहीं हो सकती लेकिन सूक्ष्म और तर्कबद्ध और गणित की भाषा में बोलने का दूसरा खतरा है कि चीजें किसी की समझ में नहीं आतीं समझ के बाहर खो जाती तो जिनकी दृष्टि केवल तत्व अन्वेषण की है वो तो गणित की भाषा भी बोल सकते हैं इसलिए आइंस्टीन का ख्याल है कि भविष्य की विज्ञान की भाषा आम भाषा नहीं रहेगी सिर्फ गणित की भाषा हो जाएगी अंकों में बात होगी शब्दों में नहीं क्योंकि शब्दों में गड़बड़ होती है प्रतीकों में बात होगी शब्दों में नहीं क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन कृष्ण जो बोल रहे हैं वो तत्व अन्वेषण के लिए नहीं तत्व साधना के लिए बोल रहे हैं अर्जुन को समझ में आ सके उस भाषा में बोल रहे हैं तो उन्होंने लोक प्रचलित पंच महाभूत की बात कही लेकिन उस पंच महाभूत की बात में पूरी वैज्ञानिक दृष्टि है आधारभूत तो एक ही है अग्नि तेज इसलिए अग्नि को देवता कहा इसलिए सारे जगत में अग्नि की पूजा हुई अभी भी पारसी अपने मंदिर में 24 घंटे अग्नि को जलाए हुए है शायद उसे ठीक पता भी नहीं कि किस लिए जलाए हुए रीति है प्रचलित जलाए हुए उसके मंदिर को तो अग्नि का ही मंदिर है लेकिन ख्याल नहीं कि क्यों अग्नि जीवन का आधारभूत तत्व है वही देवता है उससे ही जीवन का सब रूप विकसित होता है मंदिर में अग्नि जला के बैठने से कुछ हलना होगा इस जीवन में सब तरफ अग्नि को ही जलते हुए देखने से अग्नि के देवता का दर्शन होता है जहां भी जो कुछ है वो अग्नि का ही रूप है और उस अग्नि के तीन रूप है प्रगट ठोस फिर जली फिर वायवी और उसके जगह जिसमें मिली है समय और स्थान उसका नाम आकाश है इन पंच महाभूतों की कृष्ण ने बात कही इनसे इनसे प्रकृति बनी है और तीन और अंतर रूपों की बात कही और इन आठों को इकट्ठा गिनाया तीन कहा मन बुद्धि अहंकार सबसे ज्यादा पहली चीज कही पृथ्वी और सबसे अंतिम चीज कही अहंकार पृथ्वी सबसे मोटी और स्थूल चीज है अहंकार सबसे सूक्ष्म और बारीक और डेलिकेट चीज है। किस जगत में जो सूक्ष्मतम अस्तित्व है वो अहंकार है और जो स्थूलतम अस्तित्व है वो पृथ्वी है इसलिए इस तरह और एक एक के बाद सबसे पहले भीतर की यात्रा में कहा मन मन का अर्थ है हमारे भीतर वो जो सचेतना है वह जो कॉन्सियसनेस है मन का अर्थ है सचेतना वो जनरलाइज्ड हमारे भीतर जो मनन की शक्ति है उसका नाम मन मन का बहुत रूप जानवरों में भी है जानवर भी मन से जीते लेकिन बुद्धि उनके पास नहीं बुद्धि मन का स्पेशलाइज्ड रूप सिर्फ मनम नहीं बल्कि तर्क युक्त तर्क सरणीबद्ध चिंतन का नाम बुद्धि है और बुद्धि के तो भी पीछे जब कोई बहुत बुद्धि का उपयोग करता है तभी भीतर एक और सूक्ष्मतम चीज का जन्म होता है जिसका नाम अहंकार मैं ये आठ तत्वों से मैंने ये सारी प्रकृति रची है कृष्ण कहते हैं किस लिए कहते हैं ये वो इसलिए कहते हैं कि इन आठ तत्वों में तू प्रकृति को जानना और जब इन आठ के पार चले जाए तब तू मुझे जान पाएगा इन आठ के भीतर जो तू जब तक रहे तब तक तू जानना कि संसार में है और जब इन आठ के पार हो जाए तब तू जानना कि तू परमात्मा में सर्वाधिक कठिनाई और आखिरी मुसीबत तो अहंकार के साथ होगी क्योंकि बहुत ही बारीक हवा को तो मुट्ठी में हम बांध भी ले थोड़ा बहुत उसको मुट्ठी में बांधने का भी उपाय नहीं हवा तो चलती है तो उसका धक्का भी लगता है अहंकार चलता है तो उसका स्पर्श भी मालूम नहीं पड़ता इसलिए तो दुरु हो जाता है अहंकार से ऊपर उठना क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि आप कुछ भी करो उसी में प्रवेश कर जाता है आप त्याग करो वो उसी के पीछे खड़ा हो जाता है वो कहता है मैंने त्याग किए। आप किसी के चरण छुओ समर्पण करो वो पीछे से कहता है कि देखो मैं कितना विनम्र हूं मैंने चरण छुए आप प्रार्थना करो परमात्मा के मंदिर में सिर पटको वो कहता है कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं मैंने प्रभु की प्रार्थना की जबकि दूसरे अधार्मिक सड़कों से जा रहे हैं दुकानों की तरफ मैं धार्मिक प्रभु की प्रार्थना कर सू वो मैं आपकी प्रत्येक क्रिया के पीछे खड़ा हो जाता है आप कुछ भी करो वो सदा पीछे वो इतना बारीक है कि आप कहीं से द्वार दरवाजे बंद नहीं कर सकते जहां वो ना आ जाए जहां भी आप होंगे वहां वो पहुंच जाएगा जब तक आप होंगे तब तक वो पहुंच जाएगा तो कृष्ण ने ये विभाजन जो करके कहा वो इसीलिए कहा है कि मोटे से मोटी चीज है पृथ्वी और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है अहंकार पदार्थ से तो मुक्त होना ही है अंततः अस्मिता से भी मुक्त होना है क्योंकि अहंकार भी पदार्थ का ही सूक्ष्मतम रूप है अगर ठीक से समझे तो मैंने जैसा कहा कि अग्नि के ही रूप हैं सब वह है पदार्थ वैसे ही अग्नि के ही रूप हैं भीतर के पदार्थ जिसको हम मनन कहते हैं वो भी अग्नि का ही एक रूप है और जिसे हम बुद्धि कहते हैं वो भी अग्नि का ही एक रूप है और इसीलिए मैं आपसे कहूं कि अगर पश्चिम में आज सफलता मिल गई है कंप्यूटर बनाने में और जो बुद्धि से आप काम करते थे वो पेट्रोल या बिजली से चलने वाली मशीन करने लगी है तो बहुत चकित होने की जरूरत नहीं क्योंकि आप भी जो काम कर रहे हैं वो भी सिर्फ नेचुरल कंप्यूटर का है आपके भीतर भी जो चल रहा है काम वो भी अग्नि से ही चल रहा है ठीक वैसे ही मशीन बाहर भी अग्नि से काम कर सकती और काम करने लगी और आदमी से ज्यादा कुशल काम करती है क्यूँकी उस मशीन के पास कोई अहंकार नहीं है जो बीच में बाधा डाले कोई अहंकार नहीं वो बिल्कुल कुशलता से काम करती रहती ठीक फ्यूल मिल जाए ईंधन मिल जाए मशीन काम करती रहती आपकी बुद्धि का काम तो मशीन करने लगी आज नहीं कल शायद हम किसी दिन ऐसी मशीन भी ईजाद करने में सफल हो जाएंगे अभी किसी वैज्ञानिक को सूझा नहीं है और न उन लोगों को सूझा है जो विज्ञान के संबंध में उपन्यास और कल्पनाएं लिखते हैं लेकिन मैं कहता हूं किसी दिन ये भी संभव हो जाएगा कि हम ऐसी मशीन बनाने में सफल हो जाएंगे जिस मशीन को आप जरा पैर की चोट मार दे तो वो कहेगी देखते नहीं मैं कौन हूं बिल्कुल मशीन कह सकती है क्योंकि अहंकार भी बहुत सूक्ष्म अग्नि है अगर हमने विचार पैदा कर लिया मशीन से अगर हमने विचार का काम ले लिया मशीन से अगर हमने बुद्धि का काम ले लिया मशीन से तो बहुत देर नहीं लगेगी उसमें हम अस्मिता को भी जन्म दे दे मशीनें भी अकल के बैठ जाएं कुछ मशीनें राष्ट्रपति हो जाएं कुछ मशीने प्रधानमंत्री हो जाएं कुछ कठिनाई नहीं, नहीं। मशीनें दावे करने लगे मशीनें कभी ना कभी दावे करेंगी क्योंकि हमारे भीतर भी मशीनें दावे कर रही हैं हमारे भीतर भी दावे मशीनों के लेकिन वो है मशीन है पदार्थ है प्रकृति सुना है मैंने एक अदालत में एक आदमी पर एक गरीब आदमी पर मुकदमा चल रहा है और मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि क्या तुमने नेताजी को बदमाश कहा गांव में कोई नेताजी है सभी गांव में मानहानि का मुकदमा चल रहा है उस आदमी पर नेताजी ने मानहानि का मुकदमा चलाया कमजोर नेताजी रहे होंगे नहीं ने तो नेता लोग मानहानी की फिक्र नहीं करते चौबीस घंटे शनी पड़ती है जिसको मान चाहिए उसे मानहानि सहनी ही पड़ेगी जिसे सिंहासन पे चढ़ना है उसे गालियों के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं कमजोर नेताजी रहे होंगे या नए नए होंगे मुकदमा चला दिया गुस्से में आ गए मजिस्ट्रेट उस आदमी से पूछ रहा है नेताजी सामने खड़े क्या तुमने नेताजी को बदमाश कहा उसने कहा जी हाँ नेताजी सोचते थे शायद मना करेगा मजिस्ट्रेट भी सोचता था कि मना करेगा मजिस्ट्रेट भी चौंका कहा क्या उसने कहा जी हा मजिस्ट्रेट ने कहा क्या तुमने गधा भी कहा उसने कहा कहना चाहता था लेकिन माफ करिए कहा नहीं पूछा क्यों उसने कहा कि जब मैं कहने के करीब आया तो मुझे ख्याल आया कि कहीं गधे नाराज ना हो जाए क्योंकि न तो गधे चोर होते ना बेईमान होते ना बदमाश होते ना होते पहले तो मैंने तय किया था कि कहूंगा पीछे मैं, माफ मैं छोड़ गया। कहा नहीं मैंने आदमी जो भी कर रहा है उसमें और पशुओं में बड़ा भेद नहीं है सिर्फ थोड़ी सी सूक्ष्मता का भेद पड़ता है और कुछ भेद नहीं पड़ता पशु उसे ही जरा अनगढ़ ढंग से करते हैं आदमी गढ़ के करता है सब पशु की प्रवृत्तियां आदमी में सूक्ष्म हो जाती हैं बस सूक्ष्म होने से और जटिल हो जाती सूक्ष्म होने से और कनिंग और चालाक हो जाती पशु में एक सरलता भी दिखाई पड़ती है आदमी में वो भी खो जाती क्योंकि वो जटिलता का बिंदु भीतर अस्मिता अहंकार पैदा हो जाता है वो सारी चीजों को उलझा देता है और जिसको परमात्मा की यात्रा पर जाना हो उसे पदार्थ के उस सूक्ष्मतम रूप अग्नि के उस सूक्ष्मतम खेल प्रकृति के और सूक्ष्मतम रहस्य के ऊपर जाना पड़ेगा इसलिए कृष्ण कहते हैं यह विभाजन है यह मैंने रची प्रकृति किस तरह आठ हिस्सों में मैंने इस प्रकृति को रचा है जोर यह है कि तू समझ ले कि यह प्रकृति है ये तू नहीं है और जोर यह है कि तू तो समझ ले कि यह प्रकृति है यह परमात्मा नहीं है जो भी रचा जाता है वो प्रकृति है और जो भी रचा नहीं जाता वही परमात्मा है जो भी बनता है वह प्रकृति है और जो कभी नहीं बनाया जाता वही परमात्मा है जो निर्मित होता है वो प्रकृति है और जो सदा अनिर्मित है और है अनक्रिएटेड अस्रष्ट वही परमात्मा है